अ भागवत कथा का अमृत पान हम शुभदेव जी की भागवती कथा में कर रहे हैं आप सब ने आज नवमी की पूजा करके है और जैसा कि मानस में कथा आई है मध्य दिवस अति धूप नावन हाँ। लोक काल विश्राम ये वो समय है जब भगवान प्रकट होते हैं ईश्वर लीला करते हैं हम सबको जीवन का अमृत ज्ञान देने के लिए हाँ? मध्य दिवस अतिशीत न घामा पावन लोक काल विश्रामा तुलसीदास जी के रामचरित मानस की, राम की सुंदर चौपाई है कि जब जीवन का मध्य हो न तो शीत हो ईश्वर से विरक्ति का और न विषयों की घाम हो और तब हमें प्रगट श्री राम आज कुछ ऐसा ही है राम नवमी मनाने से हम भगवान पर एहसान नहीं करते इन लीला कथाओं में ईश्वर को उसकी भावना के रूप में हमें अपने जीवन में प्रकट करना होता है कि किस प्रकार हम जीवन को जो ईश्वर लीला करके हमें दिखा गए हैं हम उसका अनुसरण कर सकें प्रभु लीला इसलिए नहीं करते कि हम छूत पात में भेदभाव में जात पात में बटे कोई सदग्रंथ ऐसा नहीं करता लेकिन अमृत में से अगर आ हटा दो तो बाकी क्या रह जाता है तो इन सदग्रंथों से भी विष्व खोजा जा सकता है ये ग्रंथ जो एक ब्रह्म का भाव लाने वाले हैं ये सारी कथाएं जो प्राणी मात्र को एक दूसरे से जोड़ने वाली हैं, जब जब ये ग्रंथ संत से हटके संप्रदायों में बंटते हैं तो यही ईर्षा द्वेष भेदभाव और जह क्या क्या फैलाने लगते हैं इंसा भी यही पैदा करने लगते हैं बात वही है किताब भी वही है लेकिन भेद ने सब सर्वनाश कर दिया है तुलसीकृत मानस में वाल्मीकि की रामायण में और वेदव्यास की भी श्रीराम कथाओं में यह बात खुलकर सामने आई है कि इस कथा का उद्देश्य प्राणी मात्र को जोड़ना है जहां कोई जात पात नहीं है कोई भेदभाव नहीं है कोई ईर्षाद्वेश नहीं है निषादों का बालक निषाद राज का बेटा गुई अपने सभी मित्रों के साथ निषाद मित्रों के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में राम का मित्र है सखा है साथ साथ पढ़ते हैं वो राम कथा पतित पावनी है इसमें कहीं भेद नहीं है लेकिन यही जब संप्रदायों मठों और मठाधीशों के पास आया तो उन्होंने जाते लड़ाने शुरू कर दी अमृत का आ हटाकर ग्रंथ समेत सबको अमृत घोषित कर दिया ग्रंथ वही है कथा वही है लेकिन हर मठाधीश और नेता ये उसका अपना अपना प्रयोग किया करते हैं और इसी में समाज भी खंडित होता है बढ़ता है और आज जो दुर्गंध है जो सांप्रदायिक हिंसाएं भी हो रही हैं, इसका कारण कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता नेता होता है मठाधीश होते हैं, कोई भी नॉर्मल समझ का व्यक्ति जो सहज बुद्धि है जिसके पास उससे अगर हम पूछें कि सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए क्या करें तो कह सांप्रदायिक वर्गीकरण समाप्त करके मानवीयता को आगे बढ़ाया जाए इंसानियत को आगे लाया जाए न कि ये जब तक हम संप्रदायों को आश्रय प्रश्रय और उनको उनका वर्गीकरण करते रहेंगे तो हम ही तो लड़ा रहे हैं न कि संप्रदाय लड़ रहे हैं यही संप्रदाय जहां इनके वर्गीकरण नहीं है यहां ये दुर्गंध नहीं फैलाई गई है इंग्लैंड में अमेरिका में सभी देशों में कई संप्रदायिक हिंसा ये नहीं करते इकट्ठे रहते हैं और इनका आपस में समन्वय भी है और संभाव भी है क्या किसी राष्ट्र के नागरिक को इंसान के नाम पर उसकी पहचान नहीं बनाई जा सकती क्या जरूरी है कि उसकी संकीर्ण सांप्रदायिकता को ही उसके वर्गीकरण का आधार माना जाए इस देश में इंसानों को जन्म देते हैं हमारे राष्ट्रीय नेता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई भी कम नहीं है इसमें और सारे मठाधीश जितने पार्लियामेंट में बैठे हैं वोट बैंक की खाते जो काम नेता पार्लियामेंट में कर रहा है सांप्रदायिक गुरु संप्रदायों में कर रहा है और हम लोग बहुत जल्दी बट जाते हैं लड़ जाते हैं उसकी वाहवा हो जाती है राम की कथा कोई छूतपात भेदभाव नहीं करते गुरुकुल में वशिष्ठ मुनि से पवित्र कोई आश्रम हो सकता है जो देवगुरु बृहस्पति के अवतार हैं क्या उनसे भी पवित्र कोई आश्रम हो सकता है और वशिष्ठ के आश्रम में निषादों का लड़का गु अपने सभी सखाओं के साथ निषाद बालकों के साथ गुरुकुल में राम का सहपाठी है सखा है तो बताओ शिक्षा में भेद कहां था लेकिन धर्म के नाम पर इस धर्म ने भेद कराया है गाली नेता ने दी बदनाम धर्म हो गया क्योंकि वो बोल नहीं सकता और क्या गुरुकुल में शिक्षा बिना जनेऊ के हो सकती है तो क्या उन विषादों का यज्ञोपवीत नहीं हुआ था नहीं तो प्रवेश कैसे पाते इसलिए कहते हैं जो सहज बुद्धि को खो देते हैं वो राम को नहीं राम के नाम पर शैतान को भजने लगते हैं क्योंकि आचरण उनका शैतानों का हो जाता धर्म कभी नहीं लड़ा कोई भेदभाव नहीं कराता और रामनवमी वही बनाएगा जो सब में एक ब्रह्म का भाव लाएगा एको ब्रह्म द्वितीय नाश थे भगवान राम की कथा हिंसा का निरोध है उनका जन्म क्यों हुआ उनकी यह कथा कैसे प्रकट हुई तो कथा के हमें जो पहले सूत्रधार मिलते हैं वो महारिषि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि एक डाकू थे मारना हत्या करना लूटपाट करना ये उनका व्यवसाय था एक बार उन्होंने नारद को भी पकड़ लिया तो नारद ने उन्हें समझाया कि इतना जो तुम पाप कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो कहा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कहने लगे उनसे पूछ के आओ कि क्या वो तुम्हारे पाप में भी तुम्हारे साथ है क्योंकि मित्र कल मौत आएगी तुम्हारी भी और ये चर्बी भी ये शरीर भी ये सारे कपड़े जो हैं तन के ये भी यही उतर जाएंगे और सिर्फ पुण्य और पाप तेरे साथ जाएगा तो बता तू तो ये पाप क्यों कर रहा है और ये सवाल नारद ने वाल्मीकि से नहीं हम सबसे पूछा है क्योंकि हम सब में भी एक हिंसक भाव रहता है इससे बदला लेना है उसको सताना है उसको नीचे दिखाना है हम में भी एक हिंसक बैठा हुआ है तो यह प्रश्न नारद का हम सबके लिए है कि क्यों कर रहे हो ऐसा क्या है जो साथ ले जाओगे कल तुम्हें जाना होगा और ये शरीर रूपी वस्त्र को भी यहीं उतार के जाना होगा चिता की लकड़ियों का तो पुण्य और पाप के अतिरिक्त क्या ले जाओगे साधक तो ये दम्भ यह मिथ्या अभिमान ये दूसरों को पीड़ा देना दूसरों को नीचा दिखाना अरे ऐसा क्यों कर रहे हो लोगों की पीड़ा से अपना भविष्य क्यों भर रहे हो ये पीड़ाएं तुम्हें जन्म जन्मांतर मर्माहत पीड़ाएं देंगे क्यों कर रहे हो ऐसा गए कहने अच्छा मैं पूछ के आता हूं बांध जा मेरे को तो नाराजी को बांध के रस्तों से वो गए पिता ने कहा कि मैंने तुझे पैदा किया पाला पोसा बड़ा किया अब तेरा धर्म है कि बुढ़ापे में तू मेरी सेवा कर अब कैसे कर ये तू जान पुण्य और पाप तो तेरे यही बात धर्म पत्नी ने की उनका हम तुम्हारे पाप के भागी कैसे हो सकते हैं जो पाप हमने किए नहीं तो उसको लगा उसकी आंख खुली और उसने आंखे नाराजी को खोल दिया और उनके कदमों पर आ गिरा कहा मेरे इस पाप का मेरे इस पाप को के बाहर को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और बात भी सही है भाई तो तुमने घूस पकड़ के नोट ला करके परिवार का भरण पोषण किया या ईमानदारी के नोटों से किया इसमें परिवार का क्या दोष है पापी तो तू है वो तो बेसहारा है जो तुमने सहारा दिया उनके भरतार बनके, उसके पाप के अधिकारी तो मात्र तुम ही हो जो होने अपने व्यवहार में पाप की उसके वो भी अधिकारी हैं। यहां कोई किसी को मेरा भोजन खाने से जब किसी का पेट नहीं भर सकता तो मेरे पाप मेरे पेट में तेरे धर्म तेरे पेट में है तो भोगना पड़े तो पड़ेगा तुम तुम ईमानदारी से कमा के लेते घर वालों ने कहा हमने कब कहा था कहते हैं करके लाओ तो आपसे आपके सामने भी सवाल है कि आपने झूठ से बेईमानी से कपट से जो पैसा बटोरा है उसके लिए आप ही तो जिम्मेदार हो बाकी घर के लोग कहां से हो गए? वो तो जानते भी नहीं कि तुम कितने बड़े बूज को कितने तुम सौदे में गड़बड़ी कर रहे वगैरह वगैरह जो जहां पर है उस पाप को तो तुझे ही भोगना होगा और इस पाप के अन्न से जो बच्चों का मन में विभ्रम आएंगे उसकी पीड़ाओं को भी तुझे ही भोगना होगा वो तो जब भोगेंगे तब भोगेंगे पहले तू भोगेगा उसने जाते ही नारद जी को खोल दिया और उनके चरणों पर गिर पड़ा उसने कहा क्या पापी का उद्धार है कहा है एक क्षण भी जो उससे जुड़ जाता है उसके कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं आज राम रामनवमी है क्या आप जुड़ना चाहेंगे मौका है आज अवसर है मौका है क्या आप जुड़ना चाहेंगे क्या आज के बाद कोई पाप नहीं और मैं किसी को पापी भी नहीं कहूंगा किसी का पापी नहीं देखूंगा क्योंकि देखने से संगदोष भी तो लगता है वो पापी नहीं करूंगा वो पापी नहीं करेंगे अब तो राम में ही ढल गए राम, राम में ही बनेंगे राम ही बनेंगे तो राम रामनवमी हो जाएगी राम नाम का उपदेश देकर नारद जी चले गए और इतने गहरे बैठा वो विचार उसको कि उसने राम नाम के को ही लेकर के वो तपस्या करने लगा बड़ा लिखा वो था नहीं राम नाम भूल गया तो मरा मरा गाने लगा हा? अब आप मरा मरा गाते रहो तो अपने आप राम राम निकलने लगेगा। लगे दो राखे देखो। मरा, मरा, मरा राम राम आ गया क्योंकि इसे उल्टा करके भी जब हो तो राम ही आएगा सीधा तो राम है तुलसी बजने लगा वाल्मीकि बजने लगा नाम था रत्नाकर बैठ गया रत्नाकर बजने लगा उसे रत्न मिल गया और वो रत्नाकर हो गया सर्दी आई बर्फीले हिले में उसे उठाना चाहा, वो अपने तप से नहीं रहा री ने गर्मियों की उसे जलाया सुखाना चाहा, तो भी वो नहीं अटल रही समाधि और एक राम राम राम वही वो भजता रहा एक नाम भजता रहा लेकिन यह वो राम नाम नहीं भज रहा है उस भाव को भज रहा है जो परमेश्वर है हम लोग खाली टेप रिकॉर्डर की तरह नाम भजते हैं और भाव सब मैले लिए जीते हैं और हमें हर व्यक्ति भाव ही भजता है चाहे जिस नाम से भजे वो भजने लगा हर बार बरसात उसकी इस पीड़ा को देखकर बहुत बरसी बहुत रोई और समाधि थी कि अटल रही एक लंबे काल के अंतराल में धीरे धीरे मट्टी और मट्टी का ढेर उसके बदन पे वो बनता गया और वो उसके नीचे दत्ता चला गया तो दीमकों ने उसमें घर बना लिया मट्टी में आ, दीमक जहां मट्टी का ऊंचा टीला बन जाता है उसी में दीमक आके बस जाते हैं क्योंकि निचले स्थान में दीमक रह नहीं सकते पानी दीमक की मौत है रस ही दीमक का विनाश है खेत में दीमक भर जाए मेड़ी लगा करके पानी भर दो तो अपने हाथ दीमक भर जाएंगे दीमक सूखी सूखी लकड़ी सूखा चाम खाता है रसदार चीज पे दीमक दांत लगा दे तो दीमक स्वयं मर जाता है तो मट्टी का ढेर टीला बना तो दीमक आके रहने लगे उसमें और उन्होंने अपना घर बसा लिया और एक लंबे अंतराल के बाद जब उसे आत्मा का घटगटवासी राम का साक्षात्कार हुआ और फिर जब वो बाहर निकला उस दीमकों की बांबी से मट्टी से तो सब ने कहा बाल्मीकि है वाल्मीकि है बल कहते हैं बांबी को दीमकों की बांबी को बल माने बांबी जहां दीमक रहते हैं और बाल्मीकि माने दीमकों की बांबी में रहने वाला दीमक तो उसका नाम पड़ गया बाल्मीकि अर्थात दीमक और संत की विलक्षणता देखो उसने दीनों की नाम रख लिया और आज वो बाल्मीकि के नाम से अमर हो गया कहते हैं संत वृक्ष और धरती माता पीड़ा सह के भी भला करती है जितने पत्थर तुमने मारे उतने फल पेड़ ने गिराए और जितनी बार मां के वक्ष को विदेण किया उसने उतना ही तुम्हें अन्न फल और जीवन के सोपान दिए और ऐसे ही एक संत की बात करता हूं तुलसी की सारे बनारस ने पत्थर मारे थे उसे और तब से आज तक सारा बनारस अगर जीता है फल पाता है तो तुलसी के नाम पे सब फल फूल रहे हैं पत्थर मारो फल दे श्री कहते हैं कि शांत ऋषि है हाँ, वृक्ष और धरती माता पीड़ाओं पर भी दया ही करती है आवृत्ति देती है जिसके पास ये स्वभाव है उसी का राम है जिसके पास ये स्वभाव है उसी का राम है बाकी किसी के पास चाहे जितने वो तो भजन गा रहा है राम ही नहीं बाल्मी नाम पड़ गया उसका और वो ऋषत को पाया और वही बाल्मीकी उसने कोई राम कथा नहीं गाई थी उसने जो राम तपा था राम भरा था राम जिया था और राम साहब जीने लगा था वाल्मीकि अपने कुछ मित्रों भक्तों के साथ शिष्यों के साथ एक बार ब्रह्महूर्त में वो तमसा नदी के तट पर आया चारों ओर सुंदर फल खेले थे वृक्ष और लताएं पुष्पों से भरी थीं मधुमास था वो बैठ करके आपस में आध्यात्मिक चर्चा करने लगे बड़ा ही मनोरम दृश्य था तमसा नदी के तट पर ऐसे ही समय बहुत सुंदर क्रांच पक्षियों का जोड़ा एक दूसरे के प्राणय में बधा प्राणी लीलाओं में खेलते चहचहाते पेड़ों पर नाच रहे थे दोनों पति पत्नी क्रौ दंपत्ति चिड़िया होती है वो पर खेल रहे थे बहुत ही सुंदर वातावरण था हर ओर अमृत बरस रहा था प्रकृति का भी और आत्मा का तेज का भी लेकिन तभी वहां एक बहेलिया आया आया बहेलिया आया और उस निषाद ने बहेलिया ने उन चिड़ियों को देखा उसका मन ललचाया उसको लगा कि इनको मैं मार लूं तो इनके पंख इतने के बिकेंगे इनके पंजे भी इतने में बेच लूंगा और मांस तो मुझे खाने को मिल ही जाएगा चारों तरफ फल फूल हैं लेकिन वो मां से ही खाना चाहता है चारों तरफ प्रभु की दया भक्ति का अमृत है और फिर भी हम पीड़ाओं को ही खाना जीना और देना चाहते हैं ये बहेलिया मनोवृत्ति तो है हमारी कि जब वह ओर से हमें दया कर रहा है तो चलो हर सांस प्रेम में क्यों ना जी जाए हर बात में ऐंठ दम और खींच क्यों जी आ जाए लेकिन नहीं हमारे भीतर एक हिंसक बैठा है हम उसके बस में हैं वो हमारे बस में नहीं है इसलिए तो हम दोबारा दोबारा उन्हीं गंदी आदतों को फिर फिर दोहराते हैं सुबह से शाम तक चाहे घर पे हो या दुकान पर हर बात में खींच रहे हैं अपनों से भी और बाकी सब से भी क्यों क्योंकि हमारे भीतर एक हिंसक पशु बैठा है जो ना हमें जीने दे रहा है ना हमारे द्वारा किसी को जीने दे रहा है हम उसकी भक्ति को राम भक्ति बनाए बैठे हैं तो कस के बाण मारा नर पहुंच के लगा और वो रुधिर फेंकता तड़पता हुआ ऋषि की गोद में आ रहा वाल्मीकि और उसकी प्रेसी ने देखा कि उसका जीवन साथी प्राण दे रहा है और ऋषि के सामने वो भी धरती पर सर पटकने लगी और सारा दृश्य एक भयंकर पीड़ा से प्लावित हो गया ऋषि से भी सहा नहीं गया उसके नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित होने लगे और अनजाने ही उसके मुंह से एक श्लोक प्रकट हुआ और यहीं से उस छंद की उत्पत्ति हम मानते हैं की कि मां निषा प्रतिष्ठान तम ग शाश्वती सम क्रोच मिथना देख कामिता कि जाहिर इन निशा तुम तो नित्य निरंतर इनकी पीड़ाओं को चला जा जिस प्रकार तूने इन दोनों में एक को मारा है और दूसरी को तड़प कर मरने के लिए मजबूर किया है रे निषाद इन दोनों की पीड़ा तेरे जीवन में अनंत हो जाए रे निषाद तू कभी शांति ना पाए ये श्लोक प्रकट हो गया निषाद अभिशक्त हो गया और ऋषि भी दुखी हो गए ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला मैं तपस्वी हूं ऋषि हूं किसी को शराब देना मेरा धर्म नहीं था मैंने शराब क्यों दिया मैंने इसे अभी क्यों कर डाला किसी को शादित करना दंडित करना हमारा धर्म नहीं है तो मैंने इसे शराब क्यों दिया वो अपने शिष्यों से कहने लगे देखो आज मैंने कितना बड़ा पाप कर डाला अपराध कर डाला मैंने निषाद के लिए ऐसे शब्द क्यों कहे हम सुबह से शाम कहते हैं और खुश होते हैं कि दिखा दिया उसको उसकी औकात लेकिन ऋषि तड़प क्या है और अगर यह हम में नहीं है तो हमने कोई सत्संग नहीं है कोई सत्संग नहीं है हमने कभी सत्संग नहीं किया हमारा कोई राम नहीं है हम किसी ईश्वर को नहीं जानते वह तो हम कहीं भी भक्वत नहीं है हम सिर्फ नाटक करते हैं कहने तो लगे मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया मुझे ऐसा नहीं कहना था क्योंकि संसार तो तमसा नदी का तट है मने तम मने अंधेरा यह जीव तो अंधेरों में जीता है साजीव को कहते हैं जो तम के अंधेरों में जीता हुआ ये जो जीव आत्मा है ये सदा तमसा के तट पर ही तो रहता है राम क्यों भजते हो एक मकान और बन जाए राम क्यों भजते हो मेरे बेटे की नौकरी लग जाए राम क्यों भजते हो मेरी बेटी का रिश्ता हो कभी राम के लिए भी राम भजा है तूने तो तमसा नदी का तट नहीं है तो और क्या है मतलब के लिए प्रभु को भजते हो प्रभु के लिए प्रभु को नहीं भजते हो मतलब के लिए ईश्वर भजते हो तो तुम ईश्वर कहां पाओगे मतलब को ही तो पाओगे और वो होतेगा तुम्हें दयालु है लेकिन तुमने मतलब ही पाया है राम नहीं पाया है क्योंकि राम के लिए राम तो बजा नहीं था मतलब के लिए राम बजा था मतलब खूब मिला तुमको राम क्यों मिल जाते कैसे मिलते तुमने राम से भी मतलब ही चाहा था सो मिल गया तो राम नवमी तो तुम्हारे जीवन में हो ही नहीं सकती राम तो जन्म ही नहीं सकते ये भाव आएगा कैसे तुमने चाह मेरा ये शुभ हो जाए मेरा ये कल्याण हो जाए तो अखंड पाठ करा दू बड़ा एहसान लादू राम जी मैं आप पे अखंड पाठ करा दू तो तुम मतलब के लिए तुमने प्रभु भजे प्रभु ने तुम्हारा मतलब पूरा कर दिया फिर ये स्वर्ग क्यों बढ़ते हो कि तुम राम के भक्त हो क्योंकि तुम तो मतलब के भक्त थे राम के कब थे इसीलिए तो आज तक राम तुम्हें समझ में नहीं आए वो आज भी गटगढ़वासी हैं। वो आज भी हम सब की जूठन को रथ में बदलते हैं वे तो जीव रूपी शबरी के राम हैं। हर जीवात्मा के को के भोजन को रथ बदलते हैं अब शबरी ऐठ गई है कभी जातों में कभी संप्रदायों में अरे शबरी तो शबरी ही है बस शबरी की भक्ति चली गई है और हम सब एक नकली शबरी भरे हैं तो खैर मैंने इसे श्राप क्यों दिया झा नदी के तट पर ब्रह्मान जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा ने कहा ऋषि आप शोक मत करो आपने साफ नहीं दिया है आपके भीतर आत्मगंगा बह रही है उसका ये पहला छीटा है जो बाहर आया है तुम्हारे भीतर एक गंगा एक संपूर्ण दयामयी कवनामयी नदी हिलोरी ले रही है ऋषि उसी के जल का एक छींटा है जो बाहर आया है इस राम गंगा को बाहर आने दे दे इसे कावे में अब दे। इस देखा पावन गंगा में ही जीव को राम मिलेंगे तो राम कथा को कहा तूने श्राप नहीं दिया है तूने मात्र सत्य की प्रतिष्ठा की है क्या की है सत्य की प्रतिष्ठा की है तूने मात्र सत्य की प्रतिष्ठा की है और तेरा शब्द कभी रीता नहीं होगा किसी काल में किसी युग में किसी क्षण में जब जब कोई बन के निशान दूसरों को पीड़ा देगा तेरा साफ उसके घर में उस पर और उसके परिवार पर हावी होगा वो कभी सुख और शांति नहीं पाएगा ऋषि ये तेरा शब्द कभी असत्य नहीं होगा जब जब कोई बन के निशाद दूसरों के मन को आहत करेंगे दूसरों को पीड़ा देंगे दूसरों के प्रति हिंसा के भाव रखेंगे वे कभी शांति कभी शांति कभी शांति नहीं पाएंगे तेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा तूने किसी को शापित नहीं किया है तूने एक सत्य के महावाक्य की प्रतिष्ठा की है इसलिए हे ऋषि अब शोक न कर गंगा को बाहर आने थे और तब ये पति पावनी श्री राम कथा की गंगा प्रकट हुई और इसी कथा ने श्री राम के स्वरूप को उभारा ये लीला कथाओं में प्रकट हुई ये मंच की लीलाओं में आई ये गुरुकुल शिक्षाओं में आई और इसने सारे युग धोए मानव को मानव बनाया है उसी का ये पर्व है और आज उसी का हम रामनवमी मना रहे हैं और ये कथा सभी ग्रंथों में आई है महाभारत में भी एक पूरा पर्व है श्री राम कथा का और भागवत में भी शुभदेव जी महाराज ने पूरी कहानी राम की सुनाई है सभी ग्रंथों में आई है और हम हैं कि संप्रदायों से पूछते हैं राम क्या है तो कहते हैं जात लड़ाव पात लड़ाओ गोत्र लड़ाओ संप्रदाय लड़ाओ नहीं जोड़ पाते हैं तो हमारे मन ही राम से नहीं जोड़ पाते हैं और हम हैं कि उन्हीं के मठों का भोजन भर बन के रह जाते हैं कभी झांक के नहीं देखते कि जब एक ही पिता हम सबको बनाने वाला है न माँ को उंगली बनानी आई ना बाप अंगूठा जानता है तो अरे हम सबकी एक ही तो पहचान है कि हम सब राम की संतान है सीए राम में गा तो सकते हैं सब जग जगह लेकिन क्या सचमुच मान सकते हैं जब जाते हैं सामने खड़ी है मेरा तेरा भाव सामने खड़ा है तो हम कैसे मान पाएंगे हम राम ही के नहीं हो सकते हैं बाकी हम सबके हो सकते हैं राम से अटके और राम नवमी के त्योहार हम हर साल मनाते हैं इधर भी और उधर दशहरे में भी मनाते हैं वहां भी नवरात्र करते हैं यहाँ भी नवरात्र करते हैं उम्र सारी चली जाती है बस कुछ कर ही नहीं पाते हैं क्यों क्योंकि राम हम जगा नहीं पाते हैं। हम केवल भेद जीते हैं अभेद राम पाएंगे कैसे वो तो घट घटवासी है वो जात नहीं देखता पात नहीं देखता वो तो जीव मात्र की देख में जीव मात्र का संचालन करता है आत्मा होकर सबके जीवन को धारण करता है हम उस राम को कैसे पाएंगे यदि हम भेद में चले जाएंगे संप्रदाय और नेता तो लड़ेंगे लेकिन संत और सदग्रंथ तुम सबको एक करना चाहेंगे ये दोनों मर्यादाएं अपने अपने साथ चलती रहेंगे यही कहा वेद की ऋचा में आ जाओ आज की रिचा आ कहीं चूट जाए क्या कहा पिछली रिचा ले लेते हैं अतो विश्वान अद्भुत चिकी कृतानि पश्यती च कर्तव अतो विश्वान अद्भुत जिससे होता है संपूर्ण विश्व चमत्कार के रूप में प्रकट एक जादू सा हो जाता है वो राख को बटोरता है मट्टी को समेटता है और फूक मार देता है तो वो नाना पेड़ों में वनस्पतियों में और रूपों में प्रकट हो जाती है कैसा अद्भुत विलक्षण कौतुक करता है वो और कोई भी तो नहीं कर पाता है ब्रश वही करता है कहा विश्वान अद्भुत अद्भुत विलक्षण रूप से संपूर्ण सचराचर को आरंभ करने वाले चिकित्सा चिकित्सा माने होता है चिक्की माने निरोग करना स्वस्थ करना जीवंत करना किसी के जीवन को सुखद रसमय बनाना चिक्की से ही चिकित्सा शब्द बना है चिकित्सक चिकित्सा इसी से बना है तो खा चिकी तो और जो तुम्हें करता निरोग है तुम सबको जो अद्भुत ढंग से तुम सबको उत्पन्न करने वाला है विश्वान अद्भुत जो एक विलक्षण चमत्कार करता है अद्भुत लीला करता है और एक मुर्दा मट्टी को एक भस्मी को मृत भस्मी को सुंदर वनों में वनस्पतियों में चिड़ियों में पेड़ों में पशुओं में मनुष्यों में लौटा देता है और कोई भी ऐसा नहीं कर पाता कोई नहीं जानता वो कैसे करता खाली दम जीते हैं मेरा बेटा अरे उंगली नहीं बनाई मूर्ख तेरा बेटा कहां से आ गया क्योंकि तेरा राम नहीं है इसीलिए तो तू ने गाया मेरा बेटा यदि राम होता तेरा तेरा, तेरा परिचय राम से होता तो तू जानता उंगली बनाई नहीं बेटा कहा है सब तो राम के हैं आत्मा के है। दम हो, जीते हो झूठ जीते हो कपट देखते हो और उस कपट को सदबुद्धि बना करके उसी की दूरबीन में सत्संग और संतवाणी को भी लेते हो ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों कहा ऐसा नहीं तो वैसा क्यों किया कहा अतु विश्वान अद्भुता कि जो करता है अद्भुत विलक्षण रूप से संपूर्ण सचराचर को क्षण भंग जगत को मृत को जीवंत कर देता है जीवन के कोलाहल से सांसों धड़कनों से सुखद कल्पनाओं से स्वप्नों से भर देता है और जो तुमको हर क्षण नी रोग करता है क्योंकि आज वो शबरी का बन बन, का राम बन कर तुम्हारी जूठन को रक्त में न बदले तो क्या होगा सात्विक भोजन भी तेरे शरीर में सड़ेगा कैंसर बना के देगा तुम मर जाओगे चिकी तो वही है जो तुझे निरोग भी रखता है तुझे स्वस्थ करता है अभी पश्च्य और जो तुझे तेरे भीतर बाहर हर ओर से तुझे देखता है तेरी रक्षा करता है तेरे तन के मन के घाव भरता है अभी और आज हम सब उस राम को भूले हैं हम नवमी मना रहे स्वामी जी अष्टमी के व्रत कर लिए थे हमने कहा क्या अष्टमी भर किसी को गाली तो नहीं दी किसी से मन कड़वा तो नहीं किया अगर किया था तो अष्टमी कब की थी नाटक करते हैं तो अभी पास पाशाती है यह चर उनकी इसी कर्म का उनकी इस लीलामय कथा का अनुसरण करना ही सच्चा कर्तव्य है स्वामी जी परिवार पाल रहे हैं कर्तव्य कर रहे हैं हमने कहा कर्तव्य तो नहीं कर्तव्य कर रहे हो लीला कर रहे हो अच्छा कर्तव्य उसका भी डकैत का कहना था कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं परिवार का भरण पोषण करना है तो अपना धर्म कर रहा हूं मार रहा हूं तो क्या करूं मार के ही पैसे मिलते तो लूटता हूं मार भी डालता हूं गठड़ी ले आता हूं उनके घर तो ये तथा कथित कर्म और धर्म करने वाले पाप को ही धर्म बताते हैं और अपराध को ही कर्म बताते हैं और वो तुम हर सांस में करते हो रा, राम रामी कैसे मना लोगे उसके लिए राम का होना पड़ेगा राम सा होना पड़ेगा राममय होना पड़ेगा राम को ही जीना पड़ेगा कर पाओगे पूछो अपने से कहाता नहीं यह अच्छा करता हुआ जो करते हैं प्रभु मेरे जिस भाव में मुझे उसी भाव में नित्य निरंतर सबके साथ उसी कर्म को करना है उसे ही कर्तव्य मानना है जो नारायण राह दिखा रहे हैं वही कर्तव्य है क्योंकि घर गृहस्थी तुम तब करते मैं देखता जब आत्मा तुम्हारी जूठन को रक में न बदलता घर गृहस्थी तुम तब करते मैं देखता जब आत्मा तुम्हारे घर में से शिशु ना लाता तुम्हें खुद लाना होता मैं देखता कि तेरे घर में कितने बच्चे आते हैं झूठ को कर्तव्य कहते हो और मकारी को धर्म अंधता को रोशनी बनाते हो और सुबह से शाम तक अपने ही अपने भजन गाते हो मैं पूछता तुमसे बता कितने घर हैं कितनी गृहस्थी है तेरी मैं पूछता कर्तव्य वो कर रहा है बना हो रहा है और गह तू क्यों रहा है और अपने को बड़ा कर्तव्यशील क्यों कर बता रहा है एक ही कर्तव्य था कि जैसे वो इच्छा रहित होकर सारे बाग्य सेवा कर रहा है मैं उसी का निमित्त बनकर इस परिवार को निमित्त रूप से धारण करूं और कल मेरा प्रयास हो कि मैं वानवरस में आकर के सारे संसार की सेवा करूं और फिर ज्योतियों का न्यास करता सन्यास में जाऊं और आत्मा की लपटों में से ही मेरा गमन हो न कि कोई मेरी तेरही करे और मेरा पतन हो कृतानी यह करता लेकिन तुमने कहा स्वामी जी हम तो घर गर गृहस्थी कर रहे हैं वो ना होता तेरी एक की गृहस्थी होती तो मैं जानता तो मैं जानता क्या हाँ तुम सब बड़ा धर्म कर रहे हो बड़ी गृहस्थी कर रहे हो मैं जानता था रख में न बदलता तुझे खुद भोजन को रथ में बदलना होता तो मैं जानता कि हां तुम बड़ी गृहस्थी कर रहे हो सब वो कर रहा है और फूल तू रहे जबकि हम सब निमित्त हैं और हम अपने निमित्त धर्म से बाहर हुए तो हम सब महापापी हैं महापाप हैं और उस पाप को हम धर्म मानते हैं जबकि वेद कह रहा है कि वो जो अद्भुत रूप से सारे संसार को प्रकट कर रहा है अतो विश्व अद्भुत वो जिसने विलक्षण रूप से तुझे परिवार दिया तुझे सासरी धड़कने दी और चिकी और तुम सबको तुम्हारे परिवार को सचराचर को निरोग करता है हर देह भोजन को बन के शबरी का राम रत्न बदलता है अभी पश्च्य और हर ओर से तुम्हारी रक्षा करता है तुम्हारे सारे घाव भरता है हर ओर से तुम्हारी रक्षा करके ले आता है तुम्हें जीवंत करता है आज तुम तो उस राम के नहीं हो बाकी सब कपट संसार के हो राम ही के नहीं हो कैसे मनाओगे रामनवमी हम सबको अपने अपने आप से पूछना है क्योंकि दिन जा रहे हैं ये मौके फिर मिले ना मिले। झूठ और दंभ ही जीते रहेंगे और ईश्वर से कटते रहेंगे और झूठ और कपट को ही अपना धर्म बताकर उसी से लिपटते रहेंगे कृतानी आचार कर्तव्य उससे हटके इस सारे संसार में कर्तव्य कहां है कृत कहां है कर कौन सकता है हम निमित हैं निमित ही हमारा धर्म है निमित मात्र भव सभ्य साक्षी गीता में भगवान ने कहा जो निमित मात्र होकर के जी रहे हैं वे ही कर्तव्य जानते हैं बाकी सब पाप पटोरते हैं और आज की ऋचा में क्या कह रहे हैं आज की ऋचा खुल लोग जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से लिए है कहा सानु विश्वाह सुक्रतु आदित्या सुपताह करत प्राण आयु शी तारीशत ये आज की नीचा है न माने हम सबको हम सब जीवों को विश्वाह संपूर्ण सचराचर सहित विश्व को सचराचर को वह धारण करने वाला है जो जो संपूर्ण विश्व का वाहन करने वाला है जो हमारा सबका और सचराचर का वाहन करने वाला है सुक्रतु जो हम कार्य लिए जो हमें जो संपूर्ण सचराचर को एक सुकृत में एक दिव्य कृत्य में प्रकट करने वाला है आदित्या जो ईश्वर है जो परमेश्वर है जो घटघट वासी आत्मा है जैसे वो कर रहा है सुपथा करत उसी के सुपथ को हमें करना है उसी के दिव्य पथ पर रहा पर हम सबको जाना है और यही कर्तव्य है यही कर्म है घर किसका जो बना रहा है कौन बना रहा जिसने मुझे बनाया है मुझे किसने बनाया है श्री राम ने बनाया है तो परिवार किसका श्री राम का वे तो घटघटवासी सबकी रक्षा कर रहे हैं आज ये मैं मेरा मेरा गा रहे हैं उस बेटे को एक सांस और एक धड़कन दे सकती हो तुम तो, तो ये नपुंसक गीत हमारे कब समाप्त होंगे ये बाझ सोच हमारी कब जाएगी और हम कब श्री राम क्यों हुए और बड़ा दम है कि हमारी सोच बांझ है जो नहीं कर सकते उसी को करने का दम लिए जीते हैं। एक कतरा खून का नहीं बना सकते अपने शरीर में तो फिर इतना झूठ कपट दम्ब इतने पाप अनाचार क्यों वो घटघटवासी है वो जाने बुराई क्या है और जब जब हम झूठ का सहारा लेकर घर भरते हैं घर खाली हो जाते हैं राम का सहारा लेकर ना भी वरते तो भरे रहते हैं। कौन से कैसे काम है तुम्हारे जो कभी भरे हैं न कान भरे ना मन भरा ना तृतियां भरी ना इच्छाएं भरी और राम के हो जाते तो भरी भरी सी जिंदगी हर सांस जी लेते हैं हम जैरा खेरा दे रही है राम में रहिए मस्त रहिए सारी जिंदगी तुमने अपने को खाया है नोचा है उम्र खाते रहे हो क्या भर पाए हो? होता दो मुझे तमाम उम्र तुमने अपनी उम्र ही बोझ बोझ के खाई है और कितना घर भर पाए हो तुम बताओ मुझे खोखले होते जा रहे हो चिता की लकड़ियों पर इंतजार है तुम्हारी क्या कर पाए हो तुम तो? कभी पूछा अपने से और जब सामना होगा तो क्या मुंह दिखाओ पाओगे कैसे सामना करोगे हजराम नवमी है हजराम नवमी है कैसे सामना करोगे उसका कभी पूछा अपने से कि जब वो पूछेगा और यही वेद कह रहा सो विश्वा कि जो विश्व का सचराचर का वह माने वहन करने वाले हैं लाने वाले हैं धारण करने वाले और जिस प्रकार वो धारण करने वाले हैं जैसे सचराचर को धारण किया है वैसे हमें भी तो धारण करने वाले हैं सुक्रतु उन्हीं का उन्हीं के सुकृत्यों का उन्हीं के देव कृत्यों का आदित्य उस सूर्य का उस आत्मा का ईश्वर का सुपता करत तो भी उन्हीं के दिव्य पथ का अनुसरण कर सुपता करत प्राण आयु शि प्राण को प्राण सहित मन प्राण सहित संपूर्ण जीवन को के सहित अपने आप को उन्हें तर्पण कर कि वो तारण करें उद्धार करें तुम्हारा कि श्री ईश्वर हम अंतिम रूप से आपके हुए अब पूजा मालाओं का दंभ और यशगान भी नहीं करेंगे क्योंकि करने वाले कराने वाले आप ही हैं हम निमित्त हैं हम आपके सुंदर निमित्त बने सच्चे निमित्त बने हम सतत प्रयत्नशील होंगे और हम अब कभी पाप नहीं करेंगे इस ऋचा का है और यही राम कथा का है कि जब जब मन के निषाद तुम किसी के मन को आहत करोगे तुम्हारे मन की शांति सदर के लिए बर्बाद हो जाएगी फिर तुम कभी शांति नहीं पाओगे और ये पीड़ा तुम्हारे जीवन में अनंत हो जाएगी नवरात्र भी हम इसी के लिए मनाते हैं कि प्रत्येक दिन अभी तो खाली नवरात्र में ही आप हवन करते हैं और उसमें भी अब एक शॉर्टकट आ गया है अष्टमी का हवन करते हैं बस लेकिन एक युग था एक समय था जब प्रत्येक व्यक्ति नित्य हवन करता था नित्य हवन जैसे भोजन नित्य है तन के लिए वैसे हवन नित्य है मन के लिए वो नित्य करते थे आप नित्य नहीं करते हो इसलिए आपका नित्य राम भाव रहता नहीं उसके लिए सामग्री नहीं चाहिए जो मिल जाए ठीक है चंद सूखी लकड़ियां कुछ सामग्री हो जाए तो भी ठीक है लेकिन नित्य हवन भाव से होता है मुझे सचेत करने के लिए कि आज के जितने पाप हैं मैं यहीं जला दूं और सच्चे मन से प्रायश्चित करूं जहां जहां मैं भूल कर बैठा हूं कि गोविंद मेरे पाप जलाओ हेरान भस्म करो इन्हें आज दिन में मुझसे ये भूले हुई हैं और मुझे साहस दो मेरे अंतरात्मा कि कल मैं पूर्ण पवित्र होकर तुम्ही में खोकर तुम्हारा निमित्त होकर अगले चौबीस घंटे मैं पूरी ईमानदारी से जी सकूं जब सुबह शाम ना सही एक बार भी यदि आप रोज एक छोटा सा हवन करेंगे तो ये हवन सामग्री जलाने के लिए नहीं है उन भूलों को जलाने के लिए है उन पापों को जलाने के लिए है जो आपने किए हैं। तो क्या है एक बार फिर अपने करीब हो पाया हूँ सारे दिन की भाड़ दाऊ के बाद मैंने फिर आत्मचिंतन किया है और ये ये गलतियां करी हैं इतने लोगों को मैंने पीड़ा दी है इतनों ने जब मुझे पीड़ा दी तो मैंने पीड़ा ली है पीड़ा लेना भी तो पाप था अगर कोई पीड़ा दे रहा था तो मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि फिर पीड़ा पीड़ा को जन्म थे और मैं भी उस पर व्यंग करता आप जा रहे हो कोई सड़क पे आपको भिखमंगा समझ करके दो रुपए दे तो आप लोगे अरे बता लेंगे आप गलती से आप गिर पड़े कीचड़ लग गया और दूसरे ने समझा भिखमंगा उसने दो का नोट बढ़ा दिया तो क्या आप लेंगे अपने को सम्मानित मानोगे इसने मेरी इज्जत कर दी है नहीं ना तो अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है या पीड़ा दे रहा है तो भिखमंगे की तरह ले क्यों लेते हो ओ, पूछता हूं आपसे क्या वहां मना कर सकते हो क्या यही मन से मना नहीं कर सकते तो तु, गाली में लेते ही ना ना मन महिला न तन महिला एक उदाहरण दिया है अगर आपकी समझ में आता हो तो आप खींचे क्यों आप बदतमीज क्यों हुए आपने सारी मर्यादाएं क्यों लांगी अरे आप सड़क में जा रहे हो गिर गए और कीचड़ से आपके कपड़े सन गए और जब आप आगे बढ़े तो लोगों ने समझा आप भिखारी हो भिखमंगे हो और किसी ने आगे बढ़ कहा ले दो पहले कुछ खा लेना तो आपको लगा कि आपको हो गई आप बिगड़ गए हम भिखमे हैं क्या तो मैं पूछता हूं अगर तुम भिखमंगे नहीं थे तो तुमने दूसरों के द्वारा दी गई गालियां पीड़ाएं या अपमान श्रद्धा पूर्वक लिए क्यों खाए क्यों पहने क्यों ओढ़े कहे को भिखमंगे थे तभी तो नहीं तो कहते थे तेरी तू जान लेता ही ना अपने पास रख और मौज में राम की मस्ती में रहते तुम इतना प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते तो क्यों कहते हो कि तुम बड़े समझदार आदमी हो पढ़े लिखे हो क्यों मान लेते हो फिर अगर तुम जरा सा अभ्यास नहीं कर सकते एक छोटा सा सवाल पूछा है मैंने हम सब कर सकते हैं यदि हमने संकल्प हो कहा प्रण आयुमशी तारीशत संकल्प पूर्वक मन प्राण सहित आयुषी आयुशी यानी संपूर्ण जीवन को उसे अर्पित करते हुए अपना उद्धार करें उसके हो जाए वाई कांट वी डू दैट हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा हम सब कर सकते हैं लेकिन संकल्प हीन अवस्था है एक मतलब फरेक की जिंदगी जीना चाहते हैं इसलिए नहीं कर सकते आज रामनवमी में एक राम तत्व को हम जरूर जगा सकते हैं कि आज से हम किसी को पीड़ा नहीं देंगे और अगर कोई पीड़ा देगा भी तो हम भिगमंगे थोड़े ना जो ले लेंगे हम नहीं लेंगे हा? अरे भाई हम सम्मानित इज्जतदार भगवान के भक्त हैं तू तो देरा हमें लेता ही ना अपने पास रख तेरे घर के काम आ जाएगी हम लेंगे ही तो उसे क्या होगा पूर्णिमा की चांद की जैसी चमकती चांदनी सा हमारा स्वभाव होगा तो गोविंद की उन्हें लीला करेंगे आरक्षण करेंगे हम उनमें डूब के जिएंगे, उनके होके जिये उन्हें में खो के और यही भागवत की कथा यही भागवत की कथा हमें सुदेव जी महाराज सुना रहे हैं राम की कथा में गोविंद की कहानियों में हरीश्चंद की कथा में सारी कथाओं में उत्तान की कथा में प्रहलाद की कथा में महाराज ध्रुव की कथा में हाँ। इन सारी कथाओं में हम इसी तत्व को पढ़ रहे हैं क्या हम दुनिया नहीं चाहते चाहते हैं। चाहते हैं तभी तो यहां आए हैं नहीं तो सारा लखनऊ क्यों नहीं चला है हम जागना चाहते हैं कि हम अपने से पूछे हम जाग क्यों नहीं पाते हैं इन सुंदर कथाओं का अमृत हमारे जीवन में क्यों नहीं उभर है हम अपने से आज हम संकल्प लेंगे आज रामनवमी रामनवमी तभी पूरी होगी जब हम संकल्पित हो जाएंगे जब वो विचार हमारा राम बन जाएगा तभी तो रामनवमी का व्रत पूर्ण होगा नवरात्र का कि आज से हम इस निषाद मनोवृत्ति का मनसा वाचा कर्मणा परित्याग करते हैं न पीड़ा देंगे न पीड़ित होंगे न पीड़ा लेंगे अरे बड़ा छोटा सा है भाई तो आप बना आपको अच्छा नहीं लगता तो हमने कहा ये यह बना भी छोड़ दीजिए ये तो अच्छी बात है ना तो आज का ये हमारा संकल्प है कि तो हम एक दिखमंगे की तरह एक कंगाल के जैसा व्यवहार नहीं करेंगे अगर कोई देना भी चाहेगा तो हम कह देंगे भाई हम देखभिख नहीं लेते अपने पास रखो किसी और को दे दे ये हम नहीं लेंगे हम सबके मन का माधुर्य लेंगे प्राणी मात्र का भला चाहेंगे सबके लिए राम बनेंगे मन में भी कड़वाहट नहीं लाएंगे और किसी को हम गंदे मेले विचार नहीं देंगे हम इसी भाव में जिएंगे यही सत्य हमारे जीवन का होगा और हम इसी में डूबे रहेंगे और आज से हम एक संकल्प भरपूर लेते हैं कि हम सत्यनिष्ठ राम के होके जिएंगे और सच क्या है